नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आज के शो में हमारे साथ है पंडित रतन वशिष्ठ वशिष्ठ जी महाराज सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य है और भागवत कथा करते हैं और आध्यात्मिक विचार और राष्ट्रवादी विचार लोगों के बीच में लाने की कोशिश इनकी रहती है तो आइए आप सभी की तरफ से पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद रेडियम मधुबन को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमको अपने चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका प्रदान किया और शुभ दिया बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ ज्योतिष के बारे में लोगों की जो मान्यताएं, है कई लोग इसको मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि शेयर मार्केट में जाना है तो पहले ज्योतिष देख लेते फिर जाते हैं तो ये सब चीज़ों का जो मेन उपदेश क्या है जी बिल्कुल दरअसल क्या होता है कि इस पूरे संसार में जिस चीज को हम जानते हैं उसी को मानते हैं जिस चीज को जानते ही नहीं उसको मानेंगे कैसे ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु ज्योतिष वेदों का नेत्र है और जो वेदों का नेत्र है जो वेदों के लिए प्रकाश का कारण है वो आम मनुष्यों के लिए क्यों नहीं है ज्योतिष में नवग्रह है नवग्रहों में अभी हमारा भारत देश मिशन मंगल अभी अभी किया है आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो ग्रह हमारे साम, सामने साक्षात हैं, जैसे सूर्य है चंद्रमा है तो इन सबका प्रभाव यदि हमारे ऊपर नहीं पड़ता तो हम जीवित ही नहीं रहते सूर्य का प्रभाव एक दिन भी अगर सूर्य उदित न हो तो हमारे जीवन में कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं यदि चंद्रमा एक दिन भी ना उदित हो तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं एक दिन भी इनकी भ्रकुटी अगर टेढ़ हो टेढ़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है पृथ्वी पर अगर कुछ दिनों तक सूर्य गायब हो जाए केवल तो यहाँ पर प्रलय की जरूरत नहीं है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष का कितना बड़ा महत्व है और कितना बड़ा ज्योतिष का योगदान है जैसे हम ईश्वर को मानते हैं ठीक है और ईश्वर के बंदे को भी मानते हैं जो लोग हैं कर्मचारी हैं जो भी लोग हैं उन सबको हम मानते हैं क्यों मानते हैं और हम हमारे अंदर क्यों ये विचारधाराएं लाई जा रही हैं कि सबको एक समान समझना चाहिए एक समान सबका आदर भाव करना चाहिए सबका अगर आदर भाव करना चाहिए तो वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि सभी वही उसी ईश्वर के बंदे हैं और जब सभी उसी ईश्वर के बंदे हैं तो फिर हमको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो उस, उन बंदों को भी अहमियत देनी पड़ेगी जहां उनका स्थान है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इस संसार में एक नौकर को अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो नौकरी छोड़ देगा एक ऑफिसर को अहमियत नहीं देंगे और उसका इज्जत नहीं करेंगे उसका कदर नहीं करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा इसी तरह से सारे तंत्र काम करते हैं ठीक उसी तरह से नवग्रह काम करते हैं जो एक से लेकर नौ तक ही अंक होते हैं और एक से लेकर नौ तक ही संख्या होती है एक से लेकर नौ तक ही ग्रह होते हैं और नौ ही रात्रि है नौ ही रत्न है ये सब नौ नौ ही हैं और हमारे माले में जो माला हम लोग जप करते हैं साधु महात्मा उस माले में भी एक सौ आठ मनके हैं एक सौ आठ मनके को अगर आप आपस में प्लस करेंगे तो एक और आठ नौ ही होगा उसी तरह से नौ जो है क्यों है नवमी को ही भगवान राम पैदा हुए नवमी को भगवान कृष्ण गोकुल आए जो है वो पूर्णता का अंक है नवमी तिथि मधुमास नवमी जो होती है जो नवा अंक होता है वो पूर्णता का द्योतक है इसके बिना पूर्णता संभव नहीं है इसका गुणान बात किसी भी संख्या से करिए तो लास्ट में नौ ही प्राप्त होता है जैसे नौ एक का नौ नौ दुनिया अठारह आठ एक नौ नौ त्रिक सत्ताइस सात दो नौ नौ चौक छत्तीस छत्तीस नौ यानी किसी को भी इसमें जोड़ गुड़ा कर दीजिए तो ये नव ही हो जाएगा यानी ईश्वर में जिसको भी गुड़ा अनुवाद करते हैं तो वो ईश्वर में हो जाता है तो ये नव का जो अंक है ये नौ ग्रहों का जो सिस्टम है ये बताता है कि ज्योतिष कितना सार्थक है और हम अगर किसी चीज को नहीं मानते हैं तो इससे यह मतलब नहीं होता है कि उसका अस्तित्व नहीं है हाँ ज्योतिषी गड़बड़ हो सकते हैं ज्योतिष गलत हो सकते हैं लेकिन ज्योतिष कतई गलत नहीं है ज्योतिष की जो विचारधारा है हमारी ऋषियों से चली आ रही हैं, उन्होंने बहुत पहले ये कर दिया था कि जुग दूरी बता दिया लेकिन आज वैज्ञानिक रिसर्च करके जो दूरी उन्होंने बताई थी वही दूरी आज बता रहे लोग कि इतने दूरी पर सूर्य है जुग सहस्त्र योजन पर भानु इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप उतना ही दूरी निकलेगा जितना उन्होंने बताया था बताइए हंसी खेल में हमारी माताएं बताती हैं कि तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए तुलसी अपने घर में पूजा करनी चाहिए उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रहती है और अच्छा रहता है तो उस समय हम अपनी माँ को बोले नहीं नहीं ये क्या घास फूस क्योंकि हम आधुनिक विकास विकसित व्यक्ति हो गए थे तो हमने कहा क्या माँ आप, आप घा, घास फूंस की बात करती हो और धीरे धीरे आगे चल के सभी वैज्ञानिकों ने ही बता दिया भाई तुलसी में बीस मीटर के इर्द गिर्द बैक्टीरिया नाशक तत्व पाए जाते हैं जीवाणु जो है हानिकारक जीवाणु उसके नाश करने वाले तत्व उसमें मौजूद हैं इसलिए इसको लगाने से अच्छा रहता है पीपल के पेड़ में चौबीसों घंटे ऑक्सीजन निकलता है अब वैज्ञानिक बता रहे हैं हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले बताया कि बांसुदेव उसमें रहते हैं देव का उसमें वास है उसके अगल बगल चक्कर मारो एक सोचिए तो इसलिए ज्योतिष है और ज्योतिष का वजूद है उसी तरह से हस्तरेखा है जो भी विज्ञान है वो है हाँ उस पर कितना डिपेंड होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो हस्तरेखा के एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं जैसे हाथ में दो चीजें हैं एक फिंगरप्रिंट है और एक रेखाएं हैं फिंगरप्रिंट और रेखाएं फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं बदलती और पूरे दुनिया में दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं बदलती और पूरे दुनिया में दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता दो व्यक्तियों का पूरा चरित्र भी एक जैसा नहीं होता नहीं होता ना तो दो व्यक्तियों का एक जैसा चरित्र नहीं होता इससे होता है कि दो का एक जैसा भाग्य भी नहीं हो सकता और फिंगरप्रिंट भी नहीं होता इसका मतलब ये फिंगर प्रिंट से आप समझ सकते हो कि दो व्यक्तियों का भाग्य एक जैसा नहीं होता मतलब ये जो कहेगा वो सही कहेगा एक तो ये बात हो गई यानी भाग्य नहीं बदलेगा ये कह रहा है कि भाग्य नहीं बदलेगा और इधर इसमें जो रेखाएं हैं रेखाएं क्या कहती हैं इसमें सात साल में परिवर्तन हो जाता है रेखाओं में रेखाएं क्या कहती हैं कि हम चेंज होते हैं रेखाएं बदलती हैं यह कहती हैं कि मैं कर्म हूं कर्म के द्वारा भाग्य को बदला भी जा सकता है जैसे पांच और पांच दस दस अंगुलियाँ हैं दसों अंगुलियों में जो फिंगर है वो नहीं बदलेंगे और इसमें जो रेखाएं हैं वो बदलेंगी कुछ प्रमुख रेखाओं को छोड़कर यानी अगर आप अपनी मन अपनी आत्मा की शक्ति से चाहें तो अपनी भाग्य को बदल सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं फिंगरप्रिंट नहीं चेंज होगा यानी कि सौ प्रतिशत आप अपने भाग्य विधाता नहीं हो लेकिन पचास प्रतिशत आप अपने भाग्य के विधाता हो इसीलिए मानस में कहा गया भगवान ये तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर सो तस फल चाखा एक तो इन्होंने यह बात कही और उधर वशिष्ठ जी के माध्यम से यह बात भी कह रहे हैं हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ हाथ लाभ जीवन मरण जस अपजस ये चीजें ब्रह्मा के में है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते दोनों दो जगह की बातें हैं लेकिन लागू दोनों होती है कुछ वही हमने बताया आपको अभी कि पचास प्रतिशत कर्म और पचास प्रतिशत भाग्य यही ज्योतिष से और यही जीवन है इसमें जब हमारी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए जब हमको न समझ में आए तो इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों महर्षियों ने पहले से ही जन्म पत्रिका वगैरह ये क्या है अगर आप समझें तो जैसे आप अपने शरीर का चेकअप करवाते हैं चेकअप करवा के पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है कौन सा दोष है या क्या होने वाला है ये पता कर लें तो ये रोग होने के बाद आप पता कराते हैं और इसके बाद डॉक्टर नहीं मशीन बताती है कि आपके शरीर में कौन सी कमी है इसके बाद डॉक्टर केवल दवा दे देता है और ज्योतिष ऐसा नहीं है ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो वही रोग भी बताएगा वही मशीन भी है वही चेक भी कर लेगा और वही इलाज भी बता देता है कि इसका इलाज क्या है अब बहुत सारे प्रैक्टिकल मैं तो चैलेंज करता हूँ कि जिसको इस पर कोई शक हो वो हमसे मिले और बात करे मैं उसको प्रूफ करके बताऊंगा कि ज्योतिष कितना सच है जैसे आज मैं पांच तारीख को यहाँ पे माउंट आबू में आपके चैनल में आया हूँ इसका क्या ज्योतिष है आप समझ सकते हैं जितने लोगों को भ्रम होगा उसको दूर किया जा सकता है पांच ही तत्व हैं, पांच से ऊपर ज्ञान का कोई तत्व नहीं है पांच ज्ञानियां हैं और पांच ही शरीर में तत्व हैं: क्षित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा है और यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है पांच से ऊपर कुछ नहीं है यानी ज्ञान का सबसे मूल अंक यही है बुद्ध का इसलिए आज ज्ञान की बातें हो रही है और वो भी ब्रह्मा कुमारी सेक्टर में और यहां ब्रह्मा कुमारीज पर मैं कुमारी एक बात बोलूंगा ब्रह्मा कुमारीज में केवल विशेष रूप से नारी शक्ति का अधिक महत्व और अधिक इसका रहस्य क्यों है? आप इसका मैं ज्योतिषीय आकलन बताता हूं आपको ब्रह्मा कुमारी वृक्ष राशि होती है और वृक्ष राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र है और शुक्र जो है वो नारी शक्ति का ही परिचायक है इसलिए नारी शक्ति इसमें सबसे अधिक विशेष रही है यह तो ब्रह्मा कुमारी विषय में हो गई बात और केवल पूरे दुनिया की नारी शक्ति की बात मैं दो मिनट में करता हूँ मुंबई कलकत्ता दिल्ली चेन्नई हमारे भारत की ही बात कर लीजिए भारत में जो प्रमुख प्रमुख महानगर हैं उसमें आप देखिए अक्सर लोग धन से सुखी हैं और आनंद से रह रहे हैं जबकि गाँव के लोग बेचारे परेशान है आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्यों परेशान हैं हम कई जगह ज्योतिष सम्मेलन धर्म सम्मेलनों में यह बात कहते आए हैं हम चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी किए थे साधना चैनल पे जिस पे आशीष गुप्ता जी अब छोड़ दिए हैं उस पर हमने बताया था कि नरेंद्र मोदी ही हमारे भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे आप वेबसाइट पर हमारे डब्लू पे देख सकते हैं या फिर और हमारे फेसबुक के माध्यम से चार साल पहले हमने बताया था क्या कोई भी आम इंसान बताता है यह ज्योतिष ही शक्ति थी ना इसलिए बताया जबकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था नरेंद्र मोदी जी की इतना वो लहर नहीं थी इतनी कोई बात नहीं थी केवल वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के बस उस समय राहुल गांधी जी थे मेन दौड़ में, में मनमोहन सिंह सोनिया गांधी अटल बिहारी ये, ये अपने लालकृष्ण अडवाणी जी वगैरह वगैरह थे तो ये आप समझ सकते हैं चार महानगर जो है उसमें प्रमुख रूप से आप देख लीजिए सब लोग सुखी और संपन्न है अक्सर क्यों है इसका कारण हमने पूछा ज्योतिष महान भावों से हमने बत, हमने कहा कि बताइए लोग जहाँ पर भोर में उठ जाते हैं चार बजे हमारी भारतीय संस्कृति कहती है भाई भोर में उठने वाला व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी जी उसके चरणों में रहती हैं और बहुत प्रभावित होते हैं तो चार बजे उठकर हमारी माताएं बहनें जहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती करती हैं और नीम के पेड़ के अगल बगल घूमती रहती है पीपल के पेड़ के अगल बगल घूमती रहती हैं वहाँ पे वो बेचारी मार खा करके डंडे खा करके गाली खा करके सो जाती हैं भूखे पेट शाम को और जहां पर आठ बजे दस बजे लोग सोकर उठते हैं मुंबई जैसे नगर में दिल्ली जैसे नगर में ऐसे महानगरों में लोग इतने देर में सोकर के उठते हैं माताएं बहने भी और इसके बावजूद वहां के लोग सुखी और समृद्ध क्यों हैं इसका कारण क्या है तो इसका बाद में हमने उत्तर भी बताया हमने कहा कि गाँव में लोगों के अंदर पुरुषों के अंदर अहंग भाव अधिक है और पुरुषत्व तो इतना ज्यादा ये उनके अहंग को रोकता है कि वो क्या करते हैं कि स्त्रियों को मारना पीटना और गाली गलौज से ही बात करते हैं और सम्मान नहीं करते और मुंबई कलकत्ता जैसे नगरों में महानगरों में लोग अपनी स्त्रियों को लेकर के आए हैं रह रहे हैं अक्सर और वो भले माता पिता का सम्मान न करें लेकिन पत्नियों का सम्मान बहुत करते हैं तो जो पत्नी का सम्मान करेगा उसका शुक्र तीव्र होगा और जिसका शुक्र अच्छा हो जाएगा उसके यहाँ धन सम्पत्ति और रुपये पैसे की कमी नहीं होगी ये बात तो इससे साफ हो गई और दूसरा ये कि सभी महानगरों में लोग माइंडली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं क्यों क्या कारण है क्योंकि वो अपने माँ का सम्मान नहीं करते और माँ का कारकत्व तो है चंद्रमा से चंद्रमा मन सो जाता चंद्रमा मन का कारक है इसलिए माँ का जो सम्मान नहीं करेगा उसका यही हाल होगा और हार्ट अटैक बीपी की बीमारी लोगों को होती है आत्मा सबका खराब हो रहा है क्यों क्योंकि वो अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे पिता को साथ में नहीं लिए पिता का कारक सूर्य है और सूर्य इन सब चीजों का द्योतक है इसी तरह से सारे ग्रह हैं और सारे वाद अपवाद हैं ज्योतिष सत्य है ज्योतिष ही गलत हो सकते हैं ज्योतिष के जो फंडामेंटल हैं अगर हम चाहें तो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी को नकारात्मक लोग कहते हैं कि ज्योतिष से लोगों को नकारात्मक कर दिया जाता है लोगों को डिप्रेशन में पहुँचाया जाता है हम ये नहीं मानते हम हर नहीं मानते हम इसका उल्टा मानते हैं हमारे पास भी लोग आते हैं लेकिन हम तो उनको सकारात्मक करके भेजते हैं और उनका जीवन ही बदल जाता है क्यों क्योंकि अगर सामने उनकी दिक्कतें भी दिखाई दे रही तो हम ऐसे नहीं कहते कि आप आगे आपकी मृत्यु खड़ी है और परेशान हो जाएंगे आप ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे हम तो ऐसे बात करते हैं कि भाई एकदम अच्छा समय आने वाला है थोड़ी सी तकलीफ है कुछ मोड़ है और उस मोड़ के बाद तो आपका जीवन एकदम अच्छा होने वाला है तो आदमी एकदम प्रसन्नचित हो जाता है कि भाई इतना बढ़िया हमको बता दिया और उसके अंदर एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है और जैसे भी हो सकता है क्योंकि ज्योतिषी ज्योतिष पर लोगों का आज भी बहुत श्रद्धा है तो जिस पर श्रद्धा है वो जो कहता है वो मानता है तो जितने लोगों के घर में एकत्ववाद हो गया है और संयुक्त तो परिवार नहीं चल रहा है लोग आपस में ही परेशान हैं या पति पत्नी में मार झगड़े हो रहे हैं उन सबको ज्योतिषी ढंग से साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और भारत सरकार को भी चाहिए कि ज्योतिष की मदद करे और कम से कम ज्योतिषों का केंद्र बनाए ज्योतिष विद्यालय बनाए जिससे कम से कम हमारे भारत की यह प्राचीन विद्या फिर से ऊपर आए बताइए राम कृष्ण की कुंडली बनी तो हम कहाँ हैं हम किसको मानते हैं राम कृष्ण को क्या नहीं मानते क्या उनकी कुंडली नहीं बनी क्या उनकी भविष्यवाणी नहीं हुई तो फिर हम ज्योतिष को कैसे कर सकते ज्योतिष नहीं है ये तो बहुत बड़ी सोचनी बात है इसलिए ज्योतिष है और ज्योतिष का मैं पूर्ण समर्थक हूँ और आध्यात्म भी इसी के साथ साथ एक दूसरे की सपोर्टर है बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी को ज्योतिष के बारे में जो भी मान्यता उनकी थी वो शायद बदल गई होगी और ज्योतिष के प्रति जो सच्चाई है वो उनके सामने आ गई होगी और मैं एक बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आम लोग जब ड्यूटी करते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर धन के लिए लोग इन चीज़ों के पास जाते हैं कि कौन से समय पे मैं सेक्टर लगाऊं तो मुझे पैसा मिलेगा ऐसी कई प्रचलित मान्यताएं हैं इवन मेरे पास कोई आया था कि शेयर्स मार्केट में जाने के पहले भी लोग देखते हैं तो क्या ये सच है क्या या इसके पीछे का जो मैथेमेटिक्स है वो बताए दरअसल इसी लॉजिक को लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखा, लिखा मोबाइल नंबर से जाने अपना भविष्य पहले क्या होता था कि हमारे पास कुंडली होती थी अब कुछ दिनों से कुंडली जो है लगभग लगभग बहुत सारे लोगों के बीच में कुंडली गायब हो गई यानी कि नहीं बनी लोगों की या उनके में जागरूकता नहीं थी इसकी वजह से कुंडली नहीं बनी तो जिसकी कुंडली नहीं बनी या जिसका डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है उसको हम कैसे करें तो हम मोबाइल नंबर के लास्ट टू डिजिट पर पूरा हमने शोध किया धीरे धीरे धीरे धीरे आठ वर्षों तक हमने इस पर विशेष शोध किया गहन अध्ययन किया और लास्ट नंबर को उनका नाम और जिसके पास जन्मांक होता था उनका जन्मांक सब लेकर रिसर्च किया कि वाकई में इसका कोई मेल है क्या हमने पाया कि नहीं लास्ट के दो या तीन नंबर इनके जन्मांक से काफ़ी मिल रहे हैं या इनके नामांक से मिल रहे हैं तो उनसे हमने पूरी उनकी भविष्यवाणी करना शुरू कर दी ये जो भी काम आप करते हैं उसमें अंकों का बहुत बड़ा महत्व है अगर हम आपके सही अंक जान पाएं तो उस अंकों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि फला दिन को आपको ये काम करना चाहिए हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपने कपड़े के कलर दिन के हिसाब से ही पहनती थी कौन सा दिन है और कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए वो इसी हिसाब से की जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक फेमस और सबसे कहते हैं कि ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई आज नरेंद्र मोदी जी को भी आप देख लीजिए सबसे ज्यादा इन चीजों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं भगवा कलर के कपड़े से उनको कोई नफरत नहीं है बल्कि वो प्रचार उसका कर रहे हैं गीता का प्रचार कर रहे हैं सही बात है मैं तो उनको बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि कम से कम एक अपने भारतीय सनातन परम्परा को आगे ले करके चल रहे हैं क्योंकि जिस देश का जिसका माँ और मूल और मजहब से संबंध नहीं है उसका कोई संबंध किसी चीज से नहीं हो सकता जो अपने माँ मुल्क और मजहब से ईमानदार न हो वो किससे ईमानदारी कर सकता है कहने का मतलब ये है जो आपने प्रश्न पूछा था नंबर से न्यूम्रोलॉजी से और ज्योतिष से बताया जा सकता है कि कौन से अंक आप अगर सट्टा में जो भी कर रहे हैं वो उसमें करें कौन से अंकों से उनका तालमेल है उससे बताया जा सकता है कि इस अंक का आप कार्ड लें या फिर जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं उसको आप मैचिंग करें तो निश्चित रूप से वो सक्सेज होने में बहुत आधे उसमें मदद मिलेगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अगर आपके पास जन्म का तारीख नहीं है अंक पूरा नहीं है तो आप मोबाइल नंबर के लास्ट टू डिजिट या थ्री डिजिट से जो है आप अपना भविष्य है वो बना सकते हैं और काफी हद तक इन चीजों को देखा गया कि ये नंबर्स जो है आपके काम आते हैं और इसके अनुसार आप काम करते हैं तो एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी पंडित जी की कि विश्वास होना चाहिए आपका फेथ होना चाहिए श्रद्धा होना चाहिए तो सब कुछ आसानी से हो सकता है और विश्वास के साथ अगर आप उन अंकों के माध्यम से जिस विधि से आपको बताया गया है उस विधि अनुसार करते हैं तो सिद्धि अवश्य मिलनी है लेकिन हो सकता है कि कई बार ऐसे होता है कि किसी को सेम चीज़ों से फायदा होता है और किसी को नहीं होता है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है जैसे क्या होता है कि एक ही चीज भारत में 12 राशियों में लोगों को विभक्त कर दिया गया है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल 12 राशियों के स्वभाव के अनुसार ही सबका स्वभाव हो न्यूमरोलॉजी में हम 108 तक के अंकों का प्रयोग कर लेते हैं हालांकि इसमें भी प्रमुख नौ अंक ही हैं। लेकिन हम जब कैल्कुलेशन करते हैं तो 108 सौ तक अंकों में ले जाते हैं तो उसमें विभक्त करने पर बहुत सारी सच्चाई बहुत सारी सच्चाई हमको प्राप्त हो जाती है तो जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि एक के ऊपर कोई चीज लागू होती है और दूसरे पर लागू नहीं होती वो बहुत सारी चीजें हैं जैसे राशियों पर हमने बताया जब तक उनकी कुंडली आप नहीं देखेंगे या जब तक उनका विशेष अध्ययन नहीं करेंगे हस्तरेखाओं को परीक्षण नहीं करेंगे देखिए एक ही जन्म समय में दो बच्चे पैदा होते हैं ठीक है एक अंडे से दोनों नहीं पैदा होते एक ही अंडे से दोनों पैदा नहीं हो रहे तो उनके जीवन में अंतर होगा लेकिन अगर एक ही अंडे से दोनों बच्चे पैदा हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि 90 परसेंट उनकी सारी बातें उनकी एकदम मैच करेगी और अगर दो अलग अलग माँ से दो बच्चे पैदा होते हैं और एक ही समय में तो उनका जन्म नक्षत्र या सब कुछ एक जैसा हो सकता है लेकिन उनकी हस्तरेखाएँ अलग अलग हो जाएंगी तो वो हमको बता सकता है कि हाँ हस्तरेखाओं चूँकि ये ब्रह्मा की बनाई हुई कुंडली हाथ तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती ये बता देता है कि किसका कौन सा क्या पार्ट होगा ठीक है बहुत सारी इसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम यही अंत में कहेंगे कि जितना सकारात्मक एनर्जी इससे मिल सकता है वो हम लेकर क्यों न समाज को फ़ायदा पहुंचाएं, अच्छी चीजें उनको बताएं, गुमराह होने से उनको बचाएं और इसमें भी जो गुमराह करने वाली बातें हैं अधूरा ज्ञान जो रखते हैं और इसके बावजूद बहुत सारी बातें करते हैं तो उनको पीछे करना चाहिए उनको पहले ज्ञान दे करके फिर समाज में लाना चाहिए इसका धंधा नहीं करना चाहिए इस ढंग से जो धंधे हो रहे हैं ये इसमें बुराई है जो कम जानकारी लेकर के बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं वो सब बहुत बुरी बातें हैं जितना हो सके अधिक जानकारी लेकर ही लोगों को सलाह दिया जाए तो हमारे समस्या अच्छा है और इसमें स्पिरिचुअल इस पावर लेकर के काम किया जाए तो सबसे बढ़िया सबसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने इस तत्व को जान सकते हैं या समझ सकते हैं तो जो रेखाएं हैं और जो आपके फिंगरप्रिंट है उससे जो है अलग अलग चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं और पूरा कुंडली ना होने के कारण भी कई बार ये चीज़ें होती हैं बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे थे कि ज्योतिष गलत नहीं है लेकिन जो उसको प्रेजेंट कर रहा है ज्योतिषी वो गलत हो सकता है तो अभी हम लोग किस ज्योतिषी के पास जाए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और ये प्रश्न इतना मार्मिक है कि बहुत हमको अच्छा लगा आपने जब ये चीज़ पूछा देखिए अः पराशर संहिता और ज्योतिष के कई भृगु संहिता कई ग्रंथों में ज्योतिषियों का वर्णन है जिस ज्योतिषी को देखते ही आपको शांति प्राप्त हो जाए अच्छा लगे और बैठने के बाद बात करने के बाद आपको मन में अंतरात्मा में विश्वास हो जाए कि नहीं हमारा काम यहाँ से हो सकता है वहीं पर आप काम करें अपने लालच और अपने स्वार्थ बस किसी भी ज्योतिषी एरो कहीं भी बैठा हो दुकान लगा के तो वहां पर ना चले जाएं ये सबसे बड़ा पहचान है और इससे बड़ा पहचान किसी चीज का कुछ नहीं है क्योंकि अब किस नेता के पास आप जाएंगे कि आपका काम बन जाएगा किस डॉक्टर के पास जाएंगे कि आपको दवाई सही मिल जाएगी ऐसे तो बहुत जगह प्रश्न मिलेंगे आपको तो वो तो अपने मन से ही आपको वो करना पड़ेगा अपने कुल गुरु को आप तलाशिए और कुल गुरु से स्पष्ट बात करिए कि भाई हमको ऐसे ज्योतिषी की तलाश है अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो हमको ऐसे ज्योतिषी के पास जिसको आप समझ सकते हो क्योंकि आपका दिमाग आपका आईक्यू पावर बढ़िया है इस हाँ एक्सपीरियंस अच्छा है तो इस लेवल से आप समझ सकते हैं कि ज्योतिषी कौन अच्छा होगा और उस ज्योतिषी से हमको संपर्क करवाइए ताकि हम ये कार्य कर सकें और धंधे वाले ज्योतिष के पास जो एकदम धंधे पर ही डिपेंड हैं जिनका केवल पैसा ही धर्म हो गया है वो ज्योतिष कल्याण नहीं कर सकता ज्योतिष अपने आप में ये समझ लीजिए कि देवता होता है ज्योतिष नाम चक्षु, का प्रकाश है ज्योतिष वेदों का प्रकाश है इसलिए उसके दर्शन मात्र से ही आपके आधे संकट दूर हो जाते हैं अब अब ऐसा ना हो जाए कि ज्योतिष के पास गए तो आधा से ज्यादा संकट आ जाए वही चीज तो लोगों को परेशान कर रही है इस चीज को एकदम से वो करना है ऐसे ज्योतिषी मिले तो आज भी हम दावे के साथ कहते हैं कि सौ में से नब्बे प्रतिशत लोगों का कार्य हो जाता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम ज्योतिषी का चयन करें वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे जब भी आपको अपना ज्योतिष या अपना कुंडली बनाना हो या इस तरह की कुछ बातें आपको समझना है तो विशेष किसी अच्छे व्यक्ति के पास ही आपको जाना है जो सिम्टम्स उन्होंने बताया जहाँ आपको जाने से शांति मिले और ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ मेरा काम यहाँ से हो जाएगा तो वही आप समझ लेना सही जगह पर आप पहुँच गए हैं अगर ऐसा कुछ भी भाषणा नहीं आ रही तो वहाँ से बिल्कुल निकल आ जाइए उस काम को टाल दीजिए बाद में फिर वापस उसके बारे में सोच सकते हैं चलिए जाते जाते मैं कहूँगा पंडित रतन वशिष्ठ जी से कि वो इन सभी के बावजूद एक अलग कला भी उनके अंदर है गीत वगैरह अच्छा गाते हैं एक बहुत ही अच्छा सुंदर गीत हम सुनेंगे अभी वैसे तो हमारे एल्बम वगैरह आए हुए हैं और भागवत कथा में मैं गाता ही हूँ खुद लिखता भी हूँ और खुद का लिखा हुआ गीत अक्सर गाता हूँ मेरे पाँच साल पहले के एक अनुभव है और उस अनुभव को हमने जो कि ब्रह्मा कुमारी के लिए हमने लिखा है वह गीत तो उसी गीत को मैं दोहराना चाहूँगा और उस गीत को हम आपके सामने रखते हैं सहज शांति सम्पन्न सुख धाम सुचित सत्य सर्वज गुणखान खान हूँ मैं सहज शांति संपन्न सुख धाम हूँ मैं सुचित सत्य सर्वज्ञ गुणखान खान हूँ मैं हाँ हमर नाम हो जाएगा अब हमारा जो अब मिल गया बाबा शिव का सहारा अनूठा ही तिहाश कल का हमारा बनियाज फिर हर जन का सहारा हाँ है अद्भुत अकल पीत परम ज्ञान अपना वो पूरा हुआ जो ना देखा था सपना जहाँ में सभी से निराला चमन है अमर ज्ञान गंगा का अब मेरा मन है परम शिव कृपा का कहूँ अब मैं पुजारी परम ज्योति है उसकी महिमा है नारी कामे न क्रोधी हमारी आत्मा जो है काम क्रोधी लोभी मोही नहीं है पहले की जो बातें थी वो पहले हम सोचते थे अब ऐसा नहीं है क्योंकि शिव भगवान का हमारे ऊपर कृपा है कि न, कामी न क्रोधी न क्रोधि लो न लोह भी नोही परम सुध आनंद जो ही हूँ सब भातृ भगिनी का दिल से अभारी रतन को रतन में मिला देने वाली हूँ सब भातृ भगिनी मैं रतन और मेरी आत्मा रतन रतन को रतन में मिलाने वाली सभी भाई बहनों की आत्माओं को और शिव बाबा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सहज शांति सम्पन्न सुख धाम मैं सुचित सत्य सर्वभग्य मैं धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद, बहुत धन्यवाद ही प्यारा सा गीत, आपने अपना का किया, और खुद का लिखा हुआ गीत है तो बहुत ही अच्छा लगा सुनने में जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक छोटा सा मैसेज एक संदेश जरूर दे कि वो अपने जीवन में जब भी उस संदेश को पढ़े तो उनको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिले जी बिलकुल हम यह कहना चाहेंगे रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को एक छोटी सी एक मिनट की कहानी के माध्यम से मैं एक संदेश दूंगा कि अभी हमने चर्चा की थी किसी से कि एक बंदे ने एक लाख रुपए का कर्ज लिया किसी से और वो कर्ज धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो तीन लाख हो गया दो लाख ब्याज और एक एक लाख मूलधन तो मूलधन और उसको मिलाकर तीन लाख का कर्जा वो बेचारा दे नहीं पा रहा था तो उसने एक पंचायत बैठाई कि भाई कुछ करिए बीच का रास्ता निकालिए तो पंचों ने डिसाइड किया कि भाई या तो एक लाख रुपया कर्ज मूलधन आप ले लो या तो दो लाख ब्याज ले लो तो वो बहुत चतुर था उसने कहा भाई दो लाख रुपया हमको ब्याज दे दो मूलधन नहीं चाहिए तो बोले नहीं चाहिए तो लिख के दे दो लिख करके उसने दे दिया कि भाई हम एक लाख रुपया मूलधन भूल जाते हैं अपना हमारा केवल ब्याज दो लाख रुपया चाहिए तो बोले जब एक लाख मूलधन भूल गए तो ब्याज किस चीज का तुम्हारा उसी तरह से हमारे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कार भारत के मूल्य अगर हम भूल जाते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति और मॉडर्न जो बनते हैं लोग और जो भी बच्चे युवा उन मॉडर्निटी का क्या फायदा जब हम अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति को ही भूल जाएंगे तो बस हमारा मैसेज यही है, है कि आप सभी लोग कहीं भी रहिए कुछ भी करिए लेकिन भारत के लिए कुछ करिए भारत के लिए सोचिए भारतीय संस्कृति के लिए कुछ सोचिए अब भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं गाय है गऊ है गंगा है इन सब के विषय में सोचिए आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी इस विषय में इतना जोर दे रहे हैं तो आप लोगों को तो इसको देख करके सबके अंदर ये बात हो जानी चाहिए कि हम अपने भारतीय संस्कृति को आगे ले चलेंगे और पूरे विश्व में विश्वगुरु का स्थान फिर से दिलवाएंगे और इसके लिए हमको खुद को खड़े होने पड़ेंगे और जितना भी अंग्रेजियत है इस अंग्रेजियत को कम करिए बस नाम मात्र के लिए चलाने भर के लिए करिए और अपने भारतीय संस्कार को आगे बढ़ाइए अपने माता पिता गुरु और अपने धर्म शास्त्रों का सबका सम्मान करिए यही मैसेज मैं आपको श्रोताओं को दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने और आशा करता हूँ आप आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे रेडियो मधुबन के सभी सुनने वालों से यही कहूँगा आपको जो मैसेज मिला है पंडित वशिष्ठ जी से आप उसका उपयोग करेंगे और सफलता पाएंगे इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और पंडित वशिष्ठ जी महाराज को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क कराते रहो